ऐसा जमीनी सूत्र के द्वारा कहा गया था अनर्थक्यम अनर्थक्य उस अनर्थक्य का क्या स्वरूप है इसे स्पष्ट कर, करने के लिए दो विकल्प करके पूछा गया था जो क्रियार्थक शब्द नहीं हैं, उनमें अनर्थक्य भाव रूप मानते हो या प्रयोजना मानते हो। अभिधेया माने मानोगे यदि तो दधना ज्योहती इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्दों में अनर्थक्य की आपत्ति आएगी जो मीमांसकों को इष्टापत्ति नहीं हो सकती और प्रयोजनाभाव रूप अनर्थक के मानेंगे तो दध्यादि शब्दों में तो स्वतः क्रियार्थत्व न होने पर भी क्रिया शेषत्व तो होने से सफलत्व तो है और क्रिया क्रियाशेष होने मात्र से वे क्रियारूप नहीं होते और सिद्ध पदार्थ ही रहते हैं का अर्थ निकला दधना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द सिद्ध अर्थ के बोधक है तो उनको दृष्टांत बना करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्थ सत्यादि शब्द भी कूटस्थ सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन कर सकते हैं उनमें अर्थवत्ता रहेगी समूल भय की निवृत्ति ये प्रयोजन है और ब्रह्म ज्ञान मात्र से होता है तो इसलिए सफल सिद्ध अर्थ का बोधन जैसे मीमांसा पूर्व यानी कर्मकांड में आए हुए दध्यादि शब्दों से होता है ऐसे सफल ब्रह्म के ज्ञापक उपनिषद वाक्य भी हो सकता है इसे भगवान भाष्यकार ने बताया अवगत्या मिथ्या ज्ञानस्य संसार हेतु निवृत्ति प्रयोजन क्रियते इति क्रिया साधन वस्तु वस्तूपदेशन यहाँ तक के ग्रंथ ग्रंथस अब अपित ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि वाक्य से भास्कर भगवान ये बताने जा रहे हैं कि कर्मकांड में तो दध्यादि पदमात्र सफल सिद्ध वस्तु के बोधक है ऐसा हम पहले कह चुके हैं पूरा वाक्य भी सिद्ध अर्थ का वाचक होता है बोधक होता है मीमांसा का क्या न कांड का और मीमांसक उसे स्वीकार करते हैं तो मीमांसकों के द्वारा कर्म कांडर्गत पूरा वाक्य ही सिद्ध अर्थ का ज्ञापक स्वीकार किया है यदि तो दृष्टांत होता है उभय सम्मत तो मीमांसक और वेदांती यहां पर दो है वादी और प्रतिवादी वादी है मीमांसक प्रतिवादी है वेदांती तो मीमांसकों को सम्मत जो दृष्टांत होगा वेद सिद्ध अर्थ का बोधक बनकर के भी सार्थक होता है इसे दिखाने के लिए मीमांसक संत दृष्टांत बताना पड़ेगा तो भाष्यकार भगवान ने पहले मीमांसकों के द्वारा सफल सिद्ध पदार्थ का बोधक वेद में पद को स्वीकार किया जाता है वह वेदा मीमांसकों को अभिप्रेत है ये दृष्टांत बताया पद का दध्यादी पद अब कहते मीमांसक केवल पद मात्र को सफल सिद्ध अर्थ के प्रतिपादक मानते हो ऐसी बात नहीं है पूरे के पूरे वाक्य को भी सफल सिद्ध अर्थ का प्रतिपादक मीमांसक स्वीकार करते हैं वेद में तो फिर जिस वाक्य को मीमांसक सफल सिद्ध अर्थ का बोधक के रूप में स्वीकार करेंगे उस वाक्य को दृष्टांत बना करके पूरा का पूरा ज्ञान कांड भी उस सिद्ध सफल अर्थ के प्रतिपादक कर्मकांड के वाक्य के तरह सफल सिद्ध अर्थ का बोधक हो सकता है ये दिखाने के लिए अपिच ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि भाष्य ग्रंथ आ रहा है इसी के लिए है इसलिए टीकाकार अपिच इत्यादि भाष्य के अवतरण में ये लिखते हैं इदानी वेदाता निषेधवाक्यवत सिद्धार्थपरत्व इतिहा <coughs> पूर्व में सिद्ध अर्थ के बोधक पदों को दृष्टांत के रूप में रख करके वेदांत में आए हुए सत्यादि पद भी ब्रह्म बोधक हो सकते हैं ये बताया गया इदानी का अर्थ इस समय यानी आने वाले ग्रंथ से भगवान भाष्यकार यह बताने जा रहे हैं कि निषेध वाक्य सिद्ध वस्तु परख है सिद्ध अर्थ को बताते हैं और वाक्य जैसे सिद्ध अर्थ के प्रतिपादक है ऐसे उनको दृष्टांत बना करके समस्त उपनिषद वाक्य भी सिद्ध अर्थ के प्रतिपादक हो जाएंगे इसलिए कहा वेदांता नाम निषेध निषेध वाक्य दृष्टांत होगा पहले पद दृष्टांत दिया था अभी वाक्य को दृष्टांत के रूप में बताया जा रहा है वाक्य के तरह वेदांता नाम सिद्धार्थ पर तो वेदांत वाक्य भी सिद्धार्थ परक होता है इति यानी इस अभिप्राय से आह यानी भगवान भाष्यकार अपिच इत्यादि वाक्य लिखते हैं बताते हैं आह का अर्थ है बताते कहते हैं भाष्य में भाष्यम अभी ब्राह्मणों नव्यव्या निवृत्तिपद्य ना क्रिया नापि साधन <coughs> ब्राह्मणों नव्यजो कर्मकांड का निषेध वाक्य है इस वाक्य में निवृत्ति को बताया जा रहा है हनन से निवृत्ति बताई जा रही है स्वभावतः हनन में प्रवृत्त हुआ कोई व्यक्ति है उसे बताया जा रहा है न हंतव्य से कि हननाभाव इष्ट साधन है और हननाभाव इष्ट साधन है ये बता करके इसे जब कोई सुनेगा तो सुनने वाला समझेगा कि अर्थात हननाभाव से विपरीत जो हनन क्रिया है यह अनिष्ट का साधन होगी नना भाव इष्ट का साधन है और अनिष्ट का साधन है हनन और उस अनिष्ट के साधनभूत हनन में जो स्वभावतः प्रवृत्ति हो गई यदि किसी की तो ब्राह्मणों न हंतव्य इस हितैषी वाक्य को सुनकर के ये बोध होगा कि हनना भाव इष्ट का साधन है और ब्राह्मण हनन अनिष्ट का साधन है तो इष्ट है भावी नरक का भाव भविष्य में नरक की प्राप्ति ना हो नरक प्राप्त भाव भविष्यत नरक प्राप्त भाव ये इष्ट है कोई भी नहीं चाहेगा कि भविष्य में हमें नरक शब्दित महान दुख प्राप्त हो यह कोई नहीं चाहेगा तो सबकी चाह है भविष्य में दुख न प्राप्त हो करके दुखा भाव हो और भविष्य में दुख प्राप्त भाव का साधन है वर्तमान में हननाभाव यदि इस समय ब्राह्मण हनन करेंगे तो भविष्य में नारकीय दुख जरूर प्राप्त होगा इसलिए भविष्य में नारकीय दुख के अभाव को चाहने वाले को चाहिए कि वर्तमान में जो स्वभाव ब्राह्मण हनन में प्रवृत्त कर रहा है तो स्वभावतः ब्राह्मण हनन न करे हनन का अभाव ये ब्राह्मणों न हंतव्य वाक्य बता रहा है हनन से निवृत्ति बता रहा है यह निवृत्ति क्रिया नहीं है ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों न हंतव्यव आद्या निवृत्ति निवृत्तिपदिश्य ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य के द्वारा हनना भाव रूप जो निवृत्ति बताई जा रही है निवृत्ति का प्रतिपादन किया जा रहा है वो निवृत्ति कोई क्रिया नहीं है इसे आगे लिखते भाषकर भगवान की न चा क्रिया सा ये सर्वनाम ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य के द्वारा बताई गई हनना भाव रूप निवृत्ति का परामर्शक है तो इसलिए सा यानि निवृत्ति क्रिया नच वो क्रिया नहीं है तो क्रिया रूप नहीं है और क्रिया का साधन भी नहीं है जैसे स्वर्ग कामो ये यहाँ पर स्वर्ग प्राप्ति का साधन के रूप में बताया गया याग क्रिया रूप है ऐसे यहाँ ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य के द्वारा बताई जाने वाली निवृत्ति हनना भाव रूपा होने के कारण वह अभाव रूपा होने से क्रिया नहीं है क्रिया भावात्मक पदार्थ है अभावात्मक नहीं और निवृत्ति तो हनन का अभाव रूपा है हनन से निवृत्ति का अर्थ है हनन नहीं कर रहा है हिंसा नहीं कर रहा है तो नहीं करना का कर मतलब अभाव करने का अभाव हिंसा करने का अभाव और क्रिया भावात्मक पदार्थ है अभावात्मक पदार्थ नहीं है इसलिए सा नच क्रिया निवृत्ति क्रिया रूपा नहीं है क्योंकि वो अभाव रूपा है क्रिया भावात्मक होती है और विधान जो होता है वह क्रिया का होता है अनुष्ठेय पदार्थ का होता है प्रयत्न साध्य पदार्थ का होता है प्रयत्न साध्य है क्रिया भावात्मक पदार्थ और निवृत्ति भावात्मक पदार्थ न होने से वो विधेय नहीं बनेगी और कहा ठीक है क्रिया भले ही नहीं है ये निवृत्ति लेकिन इसे क्रिया का साधन मान लो जैसे दधना जोहोती में विधान किया जा रहा है हवन क्रिया के शेष के रूप में दधि का तो दधि पदार्थ स्वयं क्रियारूप नहीं है किंतु क्रिया का साधन है तो क्रिया साधनत्वेन रूपेण ननन हवन क्रिया साधनत्वेन रूपेण, जैसे दधना जो होती इस वाक्य के द्वारा दधि का विधान हुआ ऐसे निवृत्ति स्वयं क्रियारूप न होने पर भी ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य के द्वारा माना जाए कि क्रिया साधन के रूप में निवृत्ति का विधान हो रहा है इसे क्रिया का साधन मान लो इस शंका का भी निराकरण करते हुए भास्कर भगवान ने वाक्य लिखा नापी क्रिया साधनम ओ सा शब्द की यहां पर अनुवृत्ति ले आना सा यानी निवृत्ति वह स्वयं क्रिया रूपा भी नहीं है और क्रिया की साधन रूपा भी नहीं है क्यों अभावत्मक होने से तो अभाव से भाव की निष्पत्ति नहीं होगी तो निवृत्ति तो हनना भाव रूपा होने से उससे कोई भावात्मक क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी इसलिए भावात्मक क्रिया का वो साधन नहीं बनेगी इस दृष्टि से भस्कर भगवान ने लिखा नापि क्रिया साधनम वह निवृत्ति अभाव रूप होने के कारण ही जैसे क्रिया नहीं है ऐसे क्रिया का साधन भी नहीं है इतने वाक्य का थोड़ा अर्थ बताते हैं टीकाकार इसे देखिए अच इस प्रतीक के बाद में ब्राह्मणों ने हंतव्य जो निषेध वाक्य है कर्मकांड का इसमें जो न है वो है नै निपात का नकार और उसका अन्वय होना है हंतव्य में दो अंश है एक हन धातु है और एक तव्य प्रत्यय है तब्य प्रत्यय है ना तो एक प्रत्यय अंश है और हन ये धातु है प्रत्यय की प्रकृति प्रत्य हैं कृत प्रत्यय और कृत प्रत्य होते हैं धातु से धातु सूत्र का अधिकार आता है ना इसलिए कृत प्रत्ययों की प्रकृति और तिंग प्रत्यय की प्रकृति माना जाता है धातु को प्रकृति कहते हैं जिससे पर में प्रत्यय का विधान हो वह प्रत्यय की प्रकृति और जो प्रत्यय सूत्र के अधिकार में आकर के प्रत्यय संज्ञिक विधेय है उसकी प्रत्यय संज्ञा होती है हो। प्रत्यय है तो हंतव्य में तब्य तो है प्रत्यय अंश और हन है प्रकृति अंश और एक न ये पद है स्वतंत्र अव्य निपात तो न इस पद का जो अर्थ निकलेगा उसका अंतव्य पदार्थ के साथ अन्वय करना है पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है ना तो न इस पद पदार्थ का अन्वय प्रकृति अर्थ के साथ किया जाए या प्रत्यर्थ अर्थ के, के साथ किया जाए ये संशय होता है इस संशय की निवृत्ति के लिए टीकाकार कह रहे हैं कि नए का अन्वय प्रकृति के साथ होगा प्रकृति अर्थ के साथ होगा प्रकृति है हन धातु और उस हन धातु के अर्थ के साथ अन्वय होगा नये के अर्थ का अर्थ तब्य प्रत्यर्थ के साथ अन्वित न हो करके होकर अर्थ के साथ अन्वित होगा तो प्रकृति तो हुआ हन धातु और अर्थ कहा जाएगा हन धातु के अर्थ को हन धातु का अर्थ क्या है हनन क्रिया ये हन धातु का अर्थ है हन हिंसा गो तो गति और हिंसा ये दो अर्थ होते हैं हन धातु के यहां हिंसा रूप अर्थ लेना है दोनों अर्थ एक ही वाक्य में नहीं लिए जाते द्व्यर्थक धातु के दो अर्थों को एक साथ नहीं लिया जाता दो में से एक को लिया जाता है यहां पर हिंसा रूप अर्थ लेना है हन धातु का अर्थ है हिंसा हनन और उस हनन के साथ नये अर्थ का अन्वय होगा और नये का अर्थ क्या होगा तो नए के नये का अर्थ यहां पर अभाव लेना तो नये का जो अर्थ है अभाव उसका अन्वय होगा हन धातु के अर्थ के साथ यानि हनन क्रिया के साथ जब नये के अर्थ का अन्वय होगा तो अर्थ निकलेगा हनना हननाभाव हनन का अभाव नये अर्थ को प्रकृति के प्रकृति अर्थ के साथ अन्वित करने पर और तव्य प्रत्यय जो है उसका अर्थ यहां पर है इष्ट साधनत्व और प्रत्यय अपने प्रकृति अर्थ के साथ अन्वित जो नई अर्थ है उसमें इष्ट साधनत्व बताएगा तव्य प्रत्यय तो हन के साथ अन्वित नये को करते हैं तो उसका अर्थ निकलेगा अहनन अहनन का अर्थ है हननाभाव और तब्य प्रत्येक के अर्थ को उसके साथ जोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा हननाभाव इष्ट साधन है न हंतव्य इतने का अर्थ निकलेगा हननाभाव इष्ट का साधन है इष्ट कहते हैं अभिष्ट पदार्थ को अभिष्ट है भविष्यत में नरका भाव, नरका भाव ये अभिष्ट है और उस भविष्यत नरक के अभाव रूप इष्ट का साधन है वर्तमान में हननाभाव ये न हंतव्य का अर्थ निकलेगा और किसके किसका हनन नहीं करना है हनना भाव है तो ब्राह्मण का अन्वय हो जाएगा कि ब्राह्मण का हनना भाव तो नरका भाव का साधन है और ब्राह्मण हनन करेंगे यदि तो भविष्य में नरक रूपी अनर्थ की प्राप्ति अवश्य होगी तो ये अर्थ करने जा रहे हैं ब्राह्मणों न हंतव्य इसका टीकाकार इसलिए कहते हैं न प्रकृत्यर्थे न संबंधात हननाभाव नये अर्थ तो नये का नी का एक वचन है नय नय हल है ना तो उससे गस प्रत्याग करके ये मिल जाएगा अ के साथ सकार को रुत हो जाएगा तो नया नए नय का संबंधात यानी संबंध होने से किसके साथ तो प्रकृति अर्थ है ना तो प्रकृति शब्द से लेना हंतव्य में तव्य प्रती की प्रकृति वो कौन है हन धातु इसलिए प्रकृति शब्द का अर्थ निकला हन धातु और उसका जो अर्थ तो हन धातु का अर्थ है हिंसा हनन और तृतीया है सह अर्थ में इसलिए अर्थ निकलेगा हनन के साथ नये का संबंध होने से नये का हिंसा के साथ संबंध होने से अर्थ निकलेगा हनना भावो नय अर्थ तो नये का अर्थ निकलेगा नए का तो सामान्य रूप से अभाव अर्थ होता है केवल जो नए है उसका अर्थ निकलेगा अभाव और वो फिर नए जिसके साथ जुड़ेगा जिस शब्द के साथ उस शब्दार्थ के अभाव को बताएगा नये के अर्थभूत अभाव का प्रतियोगी होगा नये का संबंध जिस शब्द के साथ हो रहा है उस शब्द का अर्थ तो यहाँ नये का अन्वय हो गया प्रकृति के साथ यानी हन धातु के साथ इसलिए हन धातु का जो अर्थ है वह नये का अर्थभूत जो अभाव उसका प्रतियोगी होगा प्रतियोगी कहते हैं यश्याव प्रतियोगी के अनुसार जिसका अभाव बताया जा रहा है उसको तो हन धात्वर्थ का अभाव बताया जा रहा है इसलिए हन धात्वर्थ हो जाएगा नये के अर्थभूत अभाव का प्रतियोगी और नये का अर्थ निकलेगा हन धात्व के साथ अन्वित करके उसे हनन हनन प्रतियोगिक अभाव ये कहो या हननाभाव कहो तो हननाभाव नई अर्थ ये ध्यान में तो आगे हैं इष्ट साधन तब्यादि प्रत्ययार्थ तो जो तब्यादि प्रत्यय होंगे तब यहां पर तब्य है कहीं हो जाएगा लिंग मां हिंसात् सर्वाभूतानी यहाँ लिंग है ना तो हाँ मां नए अर्थ में है निषेध अर्थ में तो उस न का अर्थ निकलेगा मां का नए का जो अर्थ होता है वही अभाव और उसका हिंसा के साथ अन्वय करेंगे हिंस धातु के साथ तो और लिंग प्रत्येक अर्थ निकलेगा इष्ट साधनत्व तो हिंसा भाव इष्ट साधन है ऐसा वहाँ मिंसा सर्वाभूतानी का अर्थ निकलेगा प्राणी मात्र की हिंसा का अभाव इष्ट का साधन है ऐसा उस वाक्य का अर्थ निकलेगा जैसे ब्राह्मणों न हंतव्य का अर्थ निकल रहा है ब्राह्मण हन न भाव इष्ट साधन है ब्राह्मण हननाभाव में इष्ट साधनत्व कौन बताएगा तो कहते हैं ये तब्य प्रत्यय यहां पर तब्य प्रत्यय आदि शब्द से अन्य वाक्यस्थ लिंगादि प्रत्ययों को लेना तो इष्ट साधनत्व लिंगादि प्रत्ययार्थ लिंगादि प्रत्ययों का अर्थ हो जाएगा इष्ट साधनत्व और वो बताएगा नए अर्थ में इष्ट साधनत्व को तो नये अर्थ है हननाभाव वह इष्ट का साधन है ये अर्थ निकला अब इष्ट साधन में इष्ट पदार्थ क्या है उस इष्ट पदार्थ को बताते हैं इष्टश्चात्र नरक दुखाभाव तो भविष्यत जो नरक दुख है उसका अभाव इष्ट है इष्ट शब्द का अर्थ होता है हम जिसको चाहते हैं वह इच्छा का विषय इष्ट कहलाता है हमें जिसकी अभिलाषा है वह तो हम चाहते हैं भविष्य में कभी भी हमें दुख प्राप्त ना हो और दुखों में सबसे अधिक दुख माना जाता है नारकीय दुख और वो नरक दुख अनिष्ट है इष्ट नहीं है उसका अभाव इष्ट है नरक दुखा भाव ये हो गया इष्ट और उसका साधन क्या है इष्ट साव्य प्रत्यय का जो अर्थ बताया इष्ट साधन तो इसमें इष्ट तो हो गया नरक दुखा भाव और इष्ट साधन का अर्थ हुआ उसका अभाव इष्ट का अभाव नरक दुखा भाव का साधन वो कौन होगा इष्ट साधन में इष्ट है नरक दुखा भाव और उसका साधन वो कौन है तो जो न हंतव्य में हनन का अभाव बताया गया वो हननाभाव वो साधन शब्द का अर्थ निकलेगा तो हननाभाव नरक दुखाभाव का साधन है ये ब्राह्मणों ने ये बताएगा हाँ हाँ हाँ तबियत तब्यानियब्य हा? है तबियत है उसमें एक तीत है एक तित नहीं है अतीत है तित यानी तकार ईत है जिसका उसे तित कहेंगे ना तो तबियत है तित और तब्य है अतीत तो ये तित क्यों किया एक और एक को तित क्यों नहीं किया तो वेद में स्वर होता है ना मंत्रों में तो तित स्वर होता है तो तब्यत प्रत्यय जिस पद से जिससे होगा तबियत प्रत्यांत जो पद होगा उसमें जब मंत्र में तब्यत प्रत्यांत पद होगा तो तीत स्वर का उच्चारण होगा उसका स्वरित उच्चारण होता है और जो तब्यतीत नहीं है उसका उद्दात अनुदात में से कोई ना कोई स्वर होगा इसलिए वो एक तीत है एक अतीत है बाकी स्वरूप तो एक जैसा ही बनता है शब्द का तबियत करने पर भी तकार होने से ईत होने से चला जाता है तत्लोपूत्र से तब्य ही बचता है दोनों का तो इष्टश्चात्र नरक दुखा भाव और आगे कहते हैं साधन शब्द का अर्थ बताते समय ये टीकाकार कर रहे हैं साधन शब्द बता रहे हैं तो कि तत्परिपालको भाव इति निषेध वाक्यार्थ तत्परिपालक इसमें तत्शब्द का अर्थ है नरक दुखाभाव और उस नरक दुखा भाव का परिपालक है भाव। यदि इस जीवन में किसी की हिंसा नहीं करेंगे तो हिंसा का जो फल है नरक दुख वो नहीं होगा नरक दुख का अभाव होगा तो नरक दुखाभाव का परिपालक वो है आपका हननाभाव ये न हंतव्य इस निषेध वाक्य का अर्थ निकलेगा आगे कहते हैं हनना भावो दुखा भाव हेतु अर्थात तो हनन से दुख साधनिया पुरुषो निवर्तते कहते हैं जब ब्राह्मणों ने हंतव्य इस निषेध वाक्य के द्वारा ये कहा जाता है कि हनना भावो दुखा दुखाभाव हेतु हनना भाव दुखा भाव रूप इष्ट हेतु है यानी साधन है ऐसा जब इस वेद वाक्य के द्वारा बताया जाएगा तो श्रोता को अर्थात ये ज्ञान होगा कि हनन दुख हेतु है हनना भाव तो दुखा भाव का हेतु है और दोनों में से अभाव को हटा दो हनना भाव में से भी अभाव को हटा दो और दुखा भाव से भी अभाव को हटा दो तो बचेगा हनन दुख हेतु है ये कहे बिना ही अर्थात ज्ञान होगा हनना भाव दुख, दुखाभाव का साधन है इसे सुनकर के बुद्धिमान व्यक्ति को अर्थात ये ज्ञान होगा कि हनन दुख साधन है तो ये लिखते हैं कि हनना भाव दुखा भाव हेतु इति उक्तव अर्थात हननस्य दुख साधनत्व तो दिया पुरुषो निवर्तते तो अर्थात हनन में दुख साधन बुद्धि होगी निश्चय होगा धिया ये तृतीया है धी शब्द का तृतीय का एक वचन दिया तो ये ज्ञान होने से अर, अर ये ज्ञान किसी शब्द से नहीं अर्थात होगा इसे कहते हैं श्रुत अर्थापत्ति तो श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से ये ज्ञान होगा कि हनन दुख का साधन है ये श्रुत अर्थापत्ति रूप प्रमा से पुरुष हनन से निवृत्त होगा पुरुषो निवर्तते यानी हननात निवर्तते भावी दुख के हेतुहूत हनन से निवृत्त होगा यानी उदासीन हो जाएगा मारने के लिए प्रयत्न कर रहा था वो प्रयत्न उसका छूट जाएगा तो आगे कहते हैं नात्र नियोग इति अत्र यानी ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य में नियोग यानी विधि नहीं है प्रेरणा प्रेरणा नहीं की जा रही है इस प्रकार की विधान नहीं किया जा रहा है तो अत्र नियोग यानी विधि न कशित यानी कोई भी कोई भी नियोग नहीं है नियोग शब्द का अर्थ है विधि विधान कहते ये तव्य प्रत्यय को विधि अर्थ में क्यों न माना जा क्योंकि तव्य प्रत्यय है कृत्य प्रत्यय कृत भी है और इसकी कृत्य भी संज्ञा होती है और जो कृत्य प्रत्यय होते हैं वे लिंग अर्थ में होते हैं और लिंग अर्थ है विधि तो तब्य प्रत्यय का विधि रूप अर्थ क्यों न माना जाए इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए टीकाकार कहते हैं कि तस् क्रिया तत्साधन दध्यादि विषयत् नियोगस्या नियो विधे तो जो विधि है वह क्रिया या क्रिया साधन विषयक होता है विधि का विषय यानी विधेय विधि के विषय नहीं होगा हाँ अभाव नहीं होगा क्योंकि वो क्रिया या क्रिया साधन रूप नहीं है हाँ भावात्मक पद जो हो पदार्थ हैं, और भावात्मक पदार्थों में भी या तो क्रिया रूप हो या क्रिया साधन रूप हो वह विधि का विषय बनेगा हाँ सोमेन यजत यहाँ पर सोम क्रिया साधन के रूप में विधेय बन रहा है और ये स्वर्ग कामो यजत इत्यादि में याग क्रिया रूप होने से विधि का विषय बन रहा है ऐसा यहाँ पर विधि का विषय बनने वाला क्रिया या क्रिया साधन रूप कोई पदार्थ नहीं है अपितु तो अभाव रूप पदार्थ हैं हननाभाव वह हननाभाव न तो क्रिया है न तो क्रिया का साधन है इसलिए और नियोग जो होता है यानी विधि जो होता है वह क्रिया या क्रिया सा, आ, साधन विषय ही होता है अभिप्राय से लिखा कि तस्ग से क्रिया तत्साधन दध्यादि विषयवात तो क्रिया या क्रिया के साधन दध्यादि जो पदार्थ हैं तद विषय ही नियोग होता है विधि होता है टीका में दूसरा वाक्य है नच नननाभाव रूपा नए वाच्य निवृत्ति ही क्रिया नच कान्वय क्रिया के साथ करिए ये हननाभाव रूप नये का वाचार्थभूत जो निवृत्ति है ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य में प्रतीयमान वह निवृत्ति नच क्रिया वो क्रिया रूपा नहीं है इसलिए विधेय नहीं बनेगी निवृत्ति विधि का विषय नहीं बनेगी ऐसा क्यों उसे निवृत्ति को क्रिया रूप क्यों नहीं मानते हो तो कहते हैं अभावत्वात ओ क्रिया अभाव रूपा होने से ये निवृत्ति क्रिया रूपा नहीं है निवृत्ति अभाव रूप होने से यानी अभावत्वात यानी निवृत्ते है अभाव रूपत्वात तो निवृत्ति अभाव रूपा होने से उसे क्रिया नहीं कह सकते और नापिक्रिया साधनम ये निवृत्ति जो है अभावरूप होने से ही उसे क्रिया का साधन भी नहीं मान सकते क्योंकि क्रिया तो है भावरूप पदार्थ और भावरूप पदार्थ का अभाव साधन नहीं बन सकता इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं कि अभाव से भावार्थ अहेतुत्वात् भावार्थ भाव भावार्थ असत्वाच तो जो अभावरूप है निवृत्ति वह किसी भाव रूप क्रिया का साधन नहीं बन पाएगा भावार्थ अहेतुत्वात् अभाव से निवृत्ति तो अभाव रूप है इसलिए वो भाव रूप क्रिया का हेतु नहीं बनेगी और भावार्थ असत्वाच तो यहाँ इस वाक्य में ब्राह्मणों न हन तव्य में तब्य प्रत्यय को विधि अर्थ में मानेंगे तो उसका विधेयक रूप कोई ना कोई भावात्मक पदार्थ होना चाहिए न यहा तो प्रत्यय तब्य प्रत्यय यदि विधि अर्थ में होगा तो अपने प्रकृत्यर्थ को बताएगा विधेय और प्रकृत्यर्थ तो है हन ना भाव नये के साथ अन्वित नए उसके प्रकृति के साथ अन्वित होने से हननाभाव ये प्रकृति अर्थ होगा और इस हननाभाव को तब्य प्रत्यय का अर्थभूत जो विधि है वो अपना विषय नहीं बना पाएगी इसलिए कहते हैं भावार्थ असत्वाच्य हाँ नए प्रत्येक नये का प्रयोग यदि इस वाक्य में न होता तो हनन ये क्रिया है भावात्मक पदार्थ है और वो फिर विधि माना जाता कि ब्राह्मण की हत्या करो ये विधान होता लेकिन ये विधान विपरीत चला जाता इसलिए कहा कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करें तो हत्या का अभाव यहां पर बताया जा रहा इसलिए वो विधेय नहीं बनेगा और विधेय न होने से क्या हुआ यहाँ पर कोई भी क्रिया या क्रिया का साधन भावात्मक पदार्थ न होने से विधि नहीं होगा नियोग नहीं है इसलिए आगे लिखते हैं टीकाकार कि अतो निषेध शास्त्रस्य सिद्धार्थे प्रामाण्यम इति भाव इसलिए ब्राह्मणों न हंतव्य ये निषेधात्मक शास्त्र हैं शास्त्र यानि शास्त्र का वचन है शास्त्र है वेद और वेद के एक वाक्य को भी वेद कहा जाएगा इसलिए ये भी शास्त्र है निषेध शास्त्र ब्राह्मणों न हंतव्य और इस ब्राह्मणों न हंतव्य निषेध शास्त्र का किसी क्रिया रूप अर्थ में या क्रिया साधन रूप अर्थ में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हुआ अपितु निषेध अर्थ में निषेधार्थक शास्त्र का प्राम्य सिद्ध हुआ सिद्धार्थ में सिद्धार्थ कौन है निवृत्तिया वो पुरुष का स्वभाव है निवृत्या है अवदासीन आगे बताया जाएगा उदासीनता तो पुरुष स्वतः उदासीन है उदासीनता उसका स्वभाव है और रागादि तो आगंतुक जो है उसमें प्रवृत्ति कराते हैं इसलिए निवृत्ति तो पुरुष का स्वभाव है पुरुष यानी आत्मा इस ये आगे कहा जाएगा इसलिए लिखते हैं कि सिद्धार्थे यानि निवृत्ति रूप जो सिद्धार्थ हैं है हननाभाव रूप जो सिद्धार्थ हैं जो पुरुष का स्वभाव है और उसी में प्रमाण होगा निषेध शास्त्र का अर्थ निकला निशेध वाक्यों का वेद में आए हुए निशेध वाक्यों का प्रतिपाद्य अर्थ सिद्ध वस्तु है तो पूरा का पूरा वाक्य जो कर्मकांड में हजारों की संख्या में है और वो कर्मकांडात्मक हजारों की संख्या में विद्यमान निषेधवाक्य क्रिया के प्रतिपादक न होने पर भी सार्थक हैं सफल हैं जैसे ये वो दृष्टांत होगा और उसको दृष्टांत बना करके सिद्धांति बताएंगे कि जो समस्त ज्ञान कांड है वह भी निषेध शास्त्र के तरह क्रिया या क्रिया साधन का प्रतिपादक न बनकर के सिद्ध वस्तु टस्थ ब्रह्म का प्रतिपादक होगा ऐसा सिद्धांत बताना है इसलिए पहले दृष्टांत को सुदृढ़ कर रहे हैं कि निषेध वाक्य सिद्ध अर्थ के ही प्रतिपादक है यह अभी प्रतिज्ञा की अभी इस प्रतिज्ञा में जो शंका की जाएगी आक्षेप किया जाएगा उसका निराकरण करना होगा वो निराकरण करेंगे और फिर ये दृष्टांत क्रिया या क्रिया साधन परक नहीं अपितु सिद्ध वस्तु परक हैं ये निश्चित होगा तो दारष्टान्त में दार्टान्त बताया जाएगा इससे पहले अभी दृष्टांत को ही थोड़े कुछ दृष्टांत पराक्षेप आदि किए जाएंगे उसका समाधान करेंगे सिद्धांति इस पर चर्चा हम लोग आगे वाले ग्रंथ पर करते हैं कल ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम